की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ कविताएं। फसल हल की तरह कुदाल की तरह या खुरपी की तरह पकड़ भी लू कलम तो फिर भी फसल काटने मिलेगी नहीं हमको हम तो जमीन ही तैयार कर पाएंगे क्रांति बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को सिलसिला मिलेगा आगे मेरे क्रम को कल जो भी फसल उगेगी लहलहायेगी मेरे न रहने पर भी हवा से इ तब मेरी आत्मा सुनहरी धूप बन बरसेगी जिन्होंने बीज बोए थे उन्हीं के चरण परसेगी काटेंगे उसे जो फिर वो ही उसे बोएंगे हम तो कहीं धरती के नीचे दबे सोएंगे अंत में अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता सुनना चाहता हूँ एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन हर मंथन हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूँ जो मृत्यु है वह बिना कहे मर गया यह अधिक, अधिक गौरवशाली है यह कहे जाने से कि वह मरने के दो तो दो दो दो पहले कुछ 여ly, कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं, ने. नहीं जब जब, जब सिर, सिर उठाया जब जब सिर उठाया अपनी चौखट से टकराया मस्तक पर लगी चोट मन में उठी कचोट अपनी ही भूल पर मैं बार बार पछताया जब जब सिर उठाया अपनी चौखट से टकराया दरवाजे घट गए या मैं ही बड़ा हो गया दर्द के क्षणों में कुछ समझ नहीं पाया जब जब सिर उठाया अपनी चौखट से टकराया शीश झुका आओ बोला बाहर का आसमान शीश झुका आओ बोली भीतर, भीतर की दीवारें, दोनों ने ही मुझे छोटा करना चाहा, बुरा किया मैंने जो यह घर बनाया जब जब, जब सिर उठाया अपनी चौखट से टकराया जब जब सिर उठाया अपनी चौखट से टकराया खाली समय में खाली समय में बैठकर कर ब्लेड से नाखून काटें, बड़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच की खाली जगह छाटे सर खुजलाएं, जमुहाये कभी धूप में आए कभी छह में जाएं, इधर उधर लेटे हाथ पैर फैलाएं, करवटे बदलें, दाएं बाएं खाली कागज पर कलम से भोंडी नाक गोल आंख टेढ़े मुंह की तस्वीरें खींचे बार बार आंखें खोलें बार बार ऊंचे खासे खखारे थोड़ा बहुत गुनगुनाये भोंडी आवाज में अखबार की खबरें गाएं तरह तरह की आवाज गले से निकालें अपनी हथेली की रेखाएं देखें भाले गालियां दे देकर कर उड़ाएं आंगन के कौ को भाषण पिलाएं कुत्ते के पिल्ले से हालचाल पूछें चित्रों में लड़कियों की बनाए मुछे धूप पर राय दें हवा की वकालत करें करे डुमड़ुमड़ तकिए जो कहिए हालत करें खाली समय में भी बहुत से काम है किस्मत में भला कहा लिखा आराम है उठ मेरी बेटी सुबह हो गई पेड़ों के झुंझुने बजने लगे लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद उठ मेरी बेटी सुबह हो गई तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे तारे अब दिखाई नहीं देते जाने कितने ऊपर चले गए चांद देख अब गिरा अब गिरा। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई तूने ने देकर जिन गुड्डे गुड्डियों को सुला दिया था टीले मुहरंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरी वारी टोपी उल्टी, उल्टी नीचे, नीचे पड़ी, पड़ी है, है। छोटी तलैया वह देखो उड़ी, उड़ी जा रही है चुनर तेरी, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी उठ मेरी बेटी, बेटी सुबह हो गई तेरे, तेरे साथ थक कर सोई, सोई थी जो तेरी सहेली हवा जाने किस झरने में नहा के आ गई है गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब देख तो कितना रंग फैल गया उठ मेरी बेटी सुबह हो गई उठ घंटियों की आवाज धीमी होती जा रही है दूसरी गली में मुड़ने लग गया है बूढ़ा आसमान अभी भी दिखाई दे रहे हैं उसकी लाठी में बंधे रंग बिरंगे गुब्बारे कागज पन्नी की हवा चरखिया लाल हरी ऐन के दफ्ती के रंगीन भोपू उठ मेरी बेटी आवाज दे सुबह हो गई उठ देख बंदर तेरे बिस्कुट का डिब्बा लिए छत की मुंडेर पर बैठा है धूप आ गई उठ मेरी बेटी सुबह हो गई उठ मेरी बेटी सुबह हो गई अभी आप सुन रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल